महाभारत अश्वेधिक पर्व एकासीति तमोध्याय है ओलोपिका अर्जुन के पूछने पर अपने आगमन का कारण एवं अर्जुन की पराजय का रहस्य बताना पुत्र और पत्नी से विदा लेकर पार्थ का पुनः अश्व के पीछे जाना अर्जुन वाचर किम आगमन कृत्यम ते कौरव्यकुलनंद मणिपुरा पतिर्मा तो तथा चरणाजिरे अर्जुन बोले कौरव्य नाम के कुल को आनंदित करने वाली उलूपी इस रणभूमि में तुम्हारे और मणिपुर नरेश बब्रू बाहन की माता चित्रांगदा के आने का क्या कारण है कस्टिद कुशल का भुजगा चपला पांगी कंचितम शुभ मिक्ष ना कुमारी तुम इस राजा बब्रुवाहन का कुशल मंगल तो चाहती हो न चंचल कटाक्ष वाली सुंदरी तुम मेरे कल्याण की भी इच्छा रखती हो ना न कच्चित्रोणि प्रियम प्रिय दर्शन आकर्ष मब्रुवाह स्थूल नितंब वाली प्रिय दर्शन मैंने या इस बब्रुवाहन ने अनुजान में तुम्हारा कोई अप्रिय तो नहीं किया है कत राजुत्री ते सपत्नी चैत्रवाहि तुम्हारी चित्रांगदा बरारोहा राजपुत्री चित्र ने तो तुम्हारा कोई अपराध नहीं किया है नसा ममजा प्रेषवत श्रोयता हम यद्यचेदम अर्जुन का यह प्रश्न सुनकर नागराज कन्या उलूपी हँसती हुई इसी बोली प्राणवल्लभ आपने या बब्रू बाहन ने मेरा कोई अपराध नहीं किया है बब्रू बाहन की माता ने भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ा है यह तो सदा दासी की भांति मेरी आज्ञा के अधीन रहती है यहाँ आकर मैंने जो जो जिस प्रकार काम किया है वह बतलाती हूँ सुनिए न मेह कोपस्तया कार्य शीरसा ताम प्रसाद तत्प्रियाम ही कौरभ्य प्रतिमित तन्मया विभो प्रभो गुरुनंदन पहले तो मैं आपके चरणों में सिर रखकर आपको प्रसन्न करना चाहती हूं यदि मुझसे कोई दोस्त बन गया हो तो भी उसके लिए आप मुझ पर क्रोध न करें क्योंकि मैंने जो कुछ किया है वह आपके प्रसन्नता के लिए ही किया है यद्यतो महाबाहो निकले न धनंजय महाभारत युद्धे नहाबाहू धनंजय आप मेरी कही हुई सारी बातें ध्यान देकर सुनिए पार्थ महाभारत युद्ध में आपने जो शांतनु कुमार महाराज भीष्म को अधर्म पूर्वक मारा है उस पाप का यह प्रायश्चित कर दिया गया नहीं भी युद्धमान शिखंड तम स्वया वीर आपने अपने साथ जूझते हुए भी भीष्मी को नहीं मारा है वे शिखंडी के साथ उलझे हुए थे उस दशा में शिखंडी की आड़ लेकर आपने उनका वध किया था तस् सा अंतिम अकृत तम त्यता था यदि जीवित कर्मणा तेन पापेन अपे ध्रुव उसकी शांति के बिना ही यदि अप प्राणों का प्रत्याग करते हैं तो उस पाप कर्म के प्रभाव से निश्चय ही नरक में पड़ते ऐसा तो विहता शांति पुत्राद्याम प्राप्तवान थे वसु वसुधा पाल महामते महामते पृथ्वीपाल पूर्व काल में वसुओं तथा गंगा जी इसी रूप में उस पाप की शांति निश्चित की थी जिसे आपने अपने पुत्र से पराजय के रूप में प्राप्त किया है बुरा ही सुतमे तत् वसुभि कथितया गाया तिर मित्त नी पहले की बात है एक दिन मैं गंगा जी के तट पर गई थी नरेश्वर वहां सांतनु नंदन विश्व जी के मारे जाने के बाद वसुओं ने गंगा तट पर आकर आपके संबंध में जो जो बात कही थी उसे मैंने अपने कानों सुना था आप्लुतवास्य च महानदी चुर्वचो घोरम भागीरथ्यामते तदा वशुनामक देवता महानदी गंगा के तत्पर एकत्र हो स्न करके भागीरथी की सम्मति से यह भयानक वचन बोले येषात नवो भीस्मो निहत सभ्यसाचिध्यम संग्र संसत्न भा विधे अनुसंग तथा भावि ये सांतनु नंदन भिष संग्राम में दूसरे के साथ उलझे हुए थे अर्जुन के साथ युद्ध नहीं कर रहे थे तो भी सभ्य साची अर्जुन ने इनका वध किया है इस अपराध के कारण हम लोग आज अर्जुन को श्राप देना चाहते हैं यह सुनकर गंगा जी ने, ने कहा हाँ ऐसा ही होना चाहिए तदहम पिथुरा वेद्य भविष्य प्रवेश अभ्यसित अभोव सच तत्वा विषादम अगमत् परम्म की बातें सुनकर मेरी सारी इंद्रियां व्यसित हो उठी और पाताल में प्रवेश करके मैंने अपने पिता से यह सारा समाचार का सुनाया यह सुनकर पिताजी को बड़ा खेद हुआ पिता तुम्हें वसुं गुदर्थ समयाचत पुनः प्रम पुनः प्रसाद देता तम इधम अभ्रगण वे तत्काल वसुओं के पास जाकर उन्हें बारंबार प्रसन्न करके आपके लिए उनसे बारंबार क्षमा याचना करने लगे तब वशुगण उनसे इस प्रकार बोले पुत्रस्तः महाभाग मणिपुरेश्वर उजवा नम्रण मध्यस्थ सरिपातिता भुवि एवं कृत नाग इंद्र मुक्त सापो भविष्यति महाभाग नागराज मणिपुर का नवयुवक राजा बभ्रुवाहन अर्जुन का पुत्र है वह युद्धभूमि में खड़ा होकर अपने बाणों द्वारा जब इन्हें पृथ्वी पर गिरा देगा तब अर्जुन हमारे साप से मुक्त हो जाएंगे गच्छे वसुभिचोक्तो मम छेदम सत्रह तस्पाह दशी विमोक्षितः अच्छा अब जाओ वसुओं के ऐसा कहने पर मेरे पिता ने आकर मुझसे यह बात बताई इसे सुनकर मैंने इसी के अनुसार चेष्टा की है और आपको साप से छुटकारा दिलाया है नहीं त्व देवराजी समरे पराजय पराजयी आत्मा पुत्र स्मृत तस्मा तेने हासि पराजित प्राणनाथ देवराज इंद्र भी आपको युद्ध में परास्त नहीं कर सकते पुत्र तो अपना आत्मा ही है इसीलिए इसके हाथ से यहाँ आपकी पराजय हुई है नहीं दोषो मम कथम वा मंडसे विभो इत उक्तो विजय प्रसन्नात्मा ब्रवीदित प्रभो मैं समझती हूँ कि इसमें मेरा कोई दोष नहीं है अथवा आपकी क्या धारणा है क्या यह युद्ध कराकर मैंने कोई अपराध किया है कुलूपिक के ऐसा कहने पर अर्जुन का चित्त प्रसन्न हो गया उन्होंने कहा सर्वे सुप्रिय देवी यदिव्यसीुक्त सौब्रवृदुत्र मणिपूरपतिम जज चित्रांगदायाणव्या कौरभ्य दुहित सदा देवी तुमने जो यह कार्य किया है यह सब मुझे अत्यंत प्रिय है यो कहकर अर्जुन ने चित्रांगदा तथा तो उलूपी के सुनते हुए अपने पुत्र मणिपुर नरेश भब्रुवाहन से कहा भविष्यति आगामी चैत्र मास की पूर्णिमा को महाराज युधिठिर के यज्ञ का आरंभ होगा उसमें तुम अपने इन दोनों माताओं और मंत्रियों के साथ अवश्य आना इतव मुक्त पार्थेन स राजा बभ्रुवाहन वाचर अर्जुन के ऐसा कहने पर बुद्धिमान राजा बभ्रुवाह डे नेत्रों में आंसू भरकर पिता से इस प्रकार कहा उपयास्याम धर्मज भगवत साहम अश्वेधे महायज्ञ दुजाति परिवेशक धर्मज्ञ आपके आज्ञा से मैं अश्वेध महायज्ञ में अवश्य उपस्थित होऊंगा और ब्राह्मणों को भोजन परोचने का काम करूंगा मम तनुग्रहा था यह प्रविशस्व सुखम भार्भ्याम स धर्मज्ञ मां भूते त्र विचार न इस आपसे यह प्रार्थना है धर्मज्ञ आज मुझ पर कृपा करने के लिए अपनी इन दोनों धर्मपत्नियों के साथ इस नगर में प्रवेश कीजिए इस विषय में आपको कोई अन्यथा विचार नहीं करना चाहिए उसे ते ह नि सुखम स्वभाव रे प्रभो पुनः गमनम करता सी जयताम भर प्रभो विजय वीरों में श्रेष्ठ यहाँ भी आपका ही घर है अपने उस घर में एक रात सुखपूर्वक निवास करके कल सवेरे फिर घोड़े के पीछे पीछे जाइएगा इतुक्त स तो पुत्रेण तदा वाण स्मैन प्रोवाच कौंतः चित्रांगदा सुत पुत्र के ऐसा कहने पर कुंती नंदन कपिध्वज अर्जुन ने मुस्कुराते हुए चित्रांगदा कुमार से कहा विदतम ते महाबाहो यथा दीक्षा चराम्यहम न सब प्रभक्षा भी पुराम ते पृथुलोच महाबाहो य तो तुम जानते ही हो कि मैं दीक्षा ग्रहण करके विशेष नियमों के पालन पूर्वक विचर रहा हूँ अतः निशाल लूच, विशाल लोचन जब तक यह दीक्षा पूर्ण नहीं हो जाती तब तक तो मैं तुम्हारे नगर में प्रवेश नहीं करूँगा यथा काम अमृतर शह स्वस्ती स्थानम विद्यते न श्रेष्ठ यह यज्ञ का घोड़ा अपनी इच्छा के अनुसार चलता है इसे कहीं भी रोकने का नियम नहीं है अतः तुम्हारा कल्याण हो मैं अब जाऊंगा इस समय मेरे ठहरने के प्रायत भरत सतन वहाँ बभ्रू वाहन ने भरत वंश के श्रेष्ठ पुरुष इंद्र कुमार अर्जुन की विधिवत पूजा की और वे अपनी दोनों भारियाओं की अनुमति लेकर वहाँ से चल रही है श्री महाभारते आश्वेधिके परि अनुगीता परवड़ी अश्वानुसरणे एकाशीत तमोध्याय इस प्रकार श्री महाभारत अश्वेधिक पर्व के अंतर्गत अनुगीता पर्व में अश्व का अनुसरण विषय इक्यासीवा अध्याय पूरा हुआ